जब विक्रांत ने डिवीजन चीफ मैडम से मिलकर इस बारे में सवाल किया तो उन्होंने विक्रांत को समझाते हुए कहा विक्रांत तुम्हें पता है ना कि शिखर पर अकेला रहना पड़ता है क्योंकि टॉप पर रहने वाले के चारों तरफ सिर्फ उसके दुश्मन ही होते हैं। डिवीजन चीफ मैडम की बात सुनने के बाद विक्रांत कुछ पल तक शांत रहते हुए उनकी बात का मतलब समझने की कोशिश करता रहा फिर उसने चीफ मैडम ऐसी सवाल किया मैडम मतलब समझा नहीं फिर डिविजन चीफ मैडम ने विक्रांत की तरफ बेहद सीरियस नजरों ऐसी देखते हुए कहा मैं तुम्हें ये सिखा रही हूँ कि तुम्हें आगे कैसे बढ़ना है दुनिया के आगे तुम्हें कैसे खुद को रिप्रेजेंट करना है तुम्हें पता है जिस पोजीशन पर तुम आज हो वहाँ पहले भी बहुत से लोग रह चुके हैं लेकिन आज उन्हें कोई नहीं जानता किसी को उनका नाम भी याद नहीं है पता है क्यों क्यूँ आप ऐसे क्यों पूछ नहीं है विक्रांत ने अपनी भोए ठे करके मुस्कुराते हुए कहा आपने उन सभी का मर्डर कर दिया क्या फिर डिविजन चीफ मैडम का गुस्से वाला चेहरा देख विक्रांत ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा उफ आई एम सॉरी मैं मजाक कर रहा था आप बोलिए मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि इस दुनिया में कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बेहद कम समय में नेम और फेम हासिल हो जाता है और उन लोगों के साथ अक्सर ऐसा होता है कि जितनी तेजी से उन्हें शोहरत हासिल होती है उतनी ही तेजी से वो गुमनाम भी हो जाते हैं। फिर किसी को उनका नाम भी याद नहीं रहता डिवीजन चीफ मैडम ने बेहद सीरियसली विक्रांत को समझाते हुए कहा डिवीजन चीफ मैडम की बातें विक्रांत के दिमाग में डायरेक्ट हिट कर रही थी वो उनके कहने का मतलब बखूबी समझ भी रहा था लेकिन शायद अभी उसका मजाक का मूड खत्म नहीं हुआ था उसने तुरंत ही मजाक के लहजे में जवाब दिया ओह हो, मैं समझ गया आपके कहने का मतलब ये है कि अगर कोई वाकई में केस सॉल्व कर लेता है तो भी वो आपकी पोजीशन नहीं हासिल कर सकता है विक्रम इवेंट चीफ मैडम ने टेबल पर अपना हाथ जोर से पटकते हुए कहा प्लीज तुम तो मजाक छोड़ सीरियसली बात करोगे मैं, मैं मजाक कर रहा था विक्रांत ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा मुझे पता है की आप मेरे अच्छे के लिए ही समझा रही है डिवीजन चीफ मैडम ने बेहद इमोशनल होते हुए कहा देखो विक्रांत मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ तक पहुँचने के बाद बाकी के लोगों की तरह गुमनाम हो जाओ मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा ऐसे ही चमकते रहो लेकिन वो कहते हैं ना कि सूरज की तरह चमकने के लिए आग में तपना भी पड़ता है और विक्रांत तुम एक चीज और समझ लो किसी भी मंजिल तक पहुँच कर वहां पर टिके रहने के लिए जीतने ऐसी ज्यादा हारना जरूरी होता है तुम सिर्फ जीत कर शिखर तक पहुँच सकते हो लेकिन वहाँ पर टिके रहने के लिए तुम्हारे पास हार का अनुभव होना भी जरूरी है डिवीजन चीफ मैडम ने बेहद इमोशनल होते हुए विक्रांत से कहा देखो देखो विक्रांत इस वक्त सबकी नजरें तुम्हारे ऊपर टिकी हुई हैं और ज्यादातर लोग तुम्हारे दुश्मन ही हैं। अब अगर तुम अभी गाजियाबाद वाले मर्डर केस आरोप काम करने जाते हो तब समझ लो की तुम अपने दुश्मनों को सीधा चैलेंज दे रहे हो अब अगर इस केस को भी तुमने सोल्व कर लिया तब तो सब ठीक है बहुत अच्छा हुआ है बहुत अच्छा है तुम्हें और ज्यादा अटेंशन मिलेगी लेकिन अगर तुम केस सॉल्व नहीं कर पाए तो फिर क्या होगा चारों तरफ लोग तुम्हारे ऊपर उंगली उठाने के लिए बैठे तुम्हारा मजाक बनाने के लिए मौका मिल जाएगा डिवीज़न चीफ मैडम ने फिर आगे कहा तो तुम थोड़ा दूर तक सोचो किसी को ये मौका मत दो कि वो तुम्हारी डांग खींचकर तुम्हें पीछे करने की कोशिश करे लम्बी रेस जीतने के लिए एक दो छोटी मोटी रेस हार भी जाओगे तो उसमें कोई नुकसान नहीं है बल्कि तुम्हारा फायदा ही है ऐसा करने से जो लोग तुमसे जलते हैं उन्हें भी यकीन हो जाएगा कि विक्रांत भी उन्हीं की तरह एक आम इंसान है जिससे गलतियां होती है जो हारता भी है इस तरीके से ही तुम अपने फ्यूचर की बेहतर फाउंडेशन तैयार कर पाओगे समझे समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ तेरी की डिवीजन चीफ को बात सुनने के बाद विक्रांत ने अपना माथा पीटते हुए कहा अब जाकर उसे डिविजन चीफ मैडम की पूरी बात अच्छे से समझ आ चुकी थी और उसे अब ये भी समझ में आ चुका था कि पहले जब वो गाजियाबाद वाले मर्डर केस पर काम करने के लिए बार बार एप्लीकेशन डाल रहा था अचानक सी आई डी की टीम में होने का रिग्रेट भी हो रहा था अगर उसे ये सब बातें पहले से पता होती तो शायद वो कभी भी डी एन नगर पुलिस ब्रांच छोड़ कर यहाँ नहीं आता फिर विक्रांत ने कहा आपने जो कुछ भी अभी बताया है वो सब मुझे समझ में आ गया लेकिन आपको शायद मेरे काम करने के तरीके के बारे में नहीं पता है देखिए मैडम मैं हूं क्रिमिनल डिटेक्टिव और मेरा काम है क्राइम करने वाले को पकड़ना तो मैं बस अपना काम करता हूं। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है कोई मुझसे जलता है दुश्मनी रखता है उससे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और मेरी कोई मंजिल भी नहीं है मैं प्रजेंट में जीने में यकीन रखता हूँ और हमेशा ये मानकर चलता हूँ कि अगर मैं प्रजेंट में अपना बेस्ट करूंगा तो मेरा फ्यूचर बेस्ट होने से कोई नहीं रोक सकता इसलिए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप मुझे अभी वाला केस ओपन करने की परमिशन दे दीजिए मैं अब जल्द से जल्द उस पर काम शुरू करना चाहता हूँ अरे तुम समझ नहीं रहे हो क्या डिवीजन चीफ मैडम ने अपना सिर हिलाते हुए कहा विक्रांत मैं तुम्हें सच बता रही हूँ सीनियर ऑफिसर्स तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोच रहे है वो तुम्हे कुछ सीक्रेट मिशन पर भेजने के बारे में भी सोच रहे हैं सो प्लीज तुम ये बेवकूफी बंद करो आपने जो कहा सब समझ गया विक्रांत ने जोर से हंसते में जवाब दिया लेकिन अभी मैं जो कर रहा हूं आप वो समझिए। जो मौसम अभी चल रहा है वो इसी वेदर में गाजियाबाद मर्डर केस हुआ था सो उस केस को इन्वेस्टिगेट करने का ये बेस्ट टाइम है अगर विक्टिम ने सुसाइड नहीं किया था तो इसका मतलब ये है कि किसी कतिल ने एक साथ नौ लोगों का खून किया था ये सीरियल मर्डर केस है आपको अंदाजा भी है कि यह कितना इम्पोर्टेंट केस है इसके बाद विक्रांत लम्बी सांस लेते हुए कहा देखिये अभी ये सब बातें करने का वक्त नहीं है अभी जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बात कीजिए ऐसा करिए कि आप डिपार्टमेंट से डॉक्यूमेंट अप्रूवल के लिए बात कीजिए और मैं कल सुबह यहाँ से गाजाबाद निकलने की तैयारी करता हूँ डिवीजन चीफ मैडम ने फिर से विक्रांत को डांटते हुए कहा नहीं तुम कल सुबह नहीं जा सकते पागल हो क्या अभी कल तो अवॉर्ड सेरेमनी है उसमें काफी लोग आ रहे हैं अब अगर तुम भी वहाँ नहीं पहुंचोगे तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे फिर विक्रांत ने मजा के लहजे में कहा अरे मुझे कोई मतलब नहीं मैं कल का रहा हूँ नहीं डिवीज़न चीफ मैडम ने चिल्लाते हुए कहा वो विक्रांत से काफ़ी इरिटेट हो चुकी थी अरे ये तुम्हारे अकेले की बात नहीं है ये पूरे डिपार्टमेंट की बात है पूरे सेंट्रल सीआईडी की इज्जत की बात है तुम ऐसे अवार्ड सेरेमनी छोड़कर नहीं जा सकते ओह हाँ एक और चीज़ डिवीज़न चीफ मैडम ने जल्दबाजी में कहा अभी मुझे पता चला है कि जोधन की बेटी रूही भी कल यहाँ पहुँच रही है वो कल दोपहर तक यहाँ पहुँच जाएगी तो क्या तुम उससे भी नहीं मिलोगे क्या वो जेल से बाहर आ गई विक्रांत को इसकी उम्मीद ही नहीं थी हाँ स्पेशल सीआईडी की तरफ से उसकी बेल करवाई गई है डिवीजन चीफ मैडम ने कहा कल तुम्हें डॉक्यूमेंट भी साइन करना है फिर रोही तुम्हारी टीम के साथ ऑफिशियल जुड़ जाएगी उसे डिपार्टमेंट की तरफ से बोनस वगैरह तो मिल जाएगा लेकिन हम लोग कोई सैलरी नहीं दे सकते विक्रांत तुम तो खुद उसे अपनी टीम में शामिल करना चाहते थे तो क्या तुम उससे भी नहीं मिलोगे क्या ओके विक्रांत ने हम कल मैं अवार्ड सेरेमनी अटेंड कर लूंगा लेकिन जैसे ही रोही पहुंच जाएगी मैं उसे लेकर यहां से निकल जाऊंगा ठीक है फिर लेकिन अवार्ड सेरेमनी के लिए तैयार रहना डिवीजन चीफ मैडम ने कहा विक्रांत अगले दिन सुबह थोड़ी जल्दी सोकर उठा सो उठते उसने अपना कोडवर्ड ओपन किया अदृश्य शक्ति का सिस्टम अपडेट होने के बाद उसने पहली बार कोडवर्ड ओपन किया था आज उसे अदृश्य शक्ति की तरफ से पृथ्वी और आग कोडवर्ड दिया गया था इस कोडवर्ड के मिलने की वजह से विक्रांत बहुत कन्फ्यूज हो चुका था चूँकि इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अदृश्य शक्ति द्वारा उसे पहाड़ या चंद्रमा जैसे कोडवर्ड दिए जाने चाहिए थे क्योंकि ये सब कोडवर्ड न सिर्फ काम को रिप्रेजेंट करते हैं बल्कि ये कोडवर्ड विक्रांत के स्टेटस को भी दर्शाते है वही आजरोही अभी विक्रांत से मिलने वाली थी ऐसे में अगर उसे आज पानी कोडवर्ड दिया गया होता तो भी इस सिचुएशन में बिल्कुल ठीक था लेकिन पृथ्वी और पृथ्वी के साथ आग कोडवट का कॉम्बिनेशन विक्रांत को कुछ समझ में नहीं आ रहा था जब से वर्कला बीच वाले मर्डर केस की शुरुआत हुई है तब से विक्रांत आग कोडवर्ट के साथ काफी ज्यादा कनेक्टेड रह रहा है उसे रोजाना नए दोस्त भी मिल रहे हैं, लेकिन इस बार आग के साथ पृथ्वी कोडवट का मिलना काफ़ी अजीब सा था उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे आज कौन सा नया फ्रेंड मिलने वाला है